आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय पे बात करते हैं पर्यावरण पे बात करते हैं कभी डिजास्टर पे बात करते है, है, है। तरह अलग अलग विषय पर हम लोग बात करते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी को जो माउंट में रहते हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें उन्होंने काफी चीजें हमें बताए था और स्पेशल एपिसोड भी हमने बनाए थे जिसके बारे में आप सभी को पता है तो आइए आज एक विषय पर बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से समय की मांग इस कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार डॉक्टर अरुण शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समय की मांग इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आपने कहा कि मैं चिड़िया पर बात करूंगा चिड़िया पर लिखी हुई पाकी का नाम का जो कविता है वो मैंने आपकी सुनी बहुत ही अच्छा कविता आपने लिखा है पाकि नाम पे तो बहुत ही प्यारा सा कविता है मैं चाहूंगा की आप उसे सुनायेंगे भी जरूर कार्यक्रम के दौरान और आपकी बातें सुनने के बाद मुझे डॉक्टर राम मानव जी का एक कविता बाल कविता चिड़िया रानी पर तो वो मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगा सदा फुदकती कभी न थकती गाती मीठी मीठी पानी कैसे खुश रहती हो इतना सच सच कहना चिड़िया रानी ताजा दाना निर्मल पानी शुद्ध हवा और दूप सहनी यही राज सारी खुशियों का बोली हंसकर चिड़िया रानी खुले जगत में जीना सीखो ताजा हो सब दाना पानी इतना कहकर फुदक जरा सा फुर हो गई चिड़िया रानी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन फोर एफ पर समय की मांग तो आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अरुण शर्मा जी से अभी चुनेंगे चिड़िया ही क्यों इस विषय पर उनकी मन की और दिल की बातें जी डॉक्टर साहब एक बार फिर श्रोताओं को नमस्कार एक लंबे अरसे मैं ये देखता आ रहा था की देश विदेश से कई बार गाए बगाए आते थे उदाहरण स्वरूप इज़राइल से से या फिर से, या फिर जापान फिर यूरोप के किसी देश से अपने बहुत ही आधुनिक कैमरों के साथ उनका उद्देश्य एक होता था कि उन्हें माउंट आबू में एक विशेष चिड़िया है जिसका नाम है ग्रीन मुनिया वो ग्रीन मुनिया के फोटो खींचना चाहते थे मैं कई बार सोचता कि आखिर ऐसा क्या है इतना क्या आकर्षण है कि इतनी दूर दूर से लोग केवल एक चिड़िया मात्र का चित्र खींचने के लिए आते हैं समानांतर रूप से अलग अलग समय पर अलग अलग अधिकारियों ने चिड़ियाओं की बात की माउंट आबू में बहुत तरह की चिड़िया मुझे याद आता है कि यहां पे एक एच डी साहिब थे डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर उन्होंने बहुत ही प्रतिनिधि उत्कृष्ट माउंट अबू का एक कैलेंडर निकाला उसकी सास सज्जा के लिए मुझे जिम्मेदारी दी उसने किसी ने मुझसे कहा कि एक कोने में माउंट आबू की चिड़ियाओं की चित्र होने चाहिए एक बार फिर चिड़िया ने मुझे छुआ इसी प्रकार यहां पे एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं श्रीमान एसली पृष्ठ दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उन्हें चलने फिरने में तकलीफ हो गई क्योंकि उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था उससे उनके पांवों में एक प्रकार की विकलांगता आ गई वो हारे नहीं वो हारे नहीं उन्होंने उस स्थिति को सदुपयोग में लगाया ला क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे घूम फिर नहीं सकते थे आ जा नहीं सकते थे तो वो एक जगह पे बैठ जाते और कैसे बैठते अपने हाथ में कैमरा रखकर और उन्होंने बैठे बैठे कितनी ही चिड़ियाओं के चित्र कितने ही चिड़ियाओं के चित्र उतारे और उनको रखकर उनको रखकर लोगों को दिखाए अपना ब्लॉग बनाया उस ब्लॉग में उन्होंने चिड़िया के बारे में विस्तार से बताया इसी बीच एक बहुत योग्य डीएफओ साहब आए माउंट आबू में उन्होंने भी चिड़ियाओं के चित्र खींचे पुस्तिका भी बनाई उत्साह से उत्साह उन्होंने वो पुस्तिका प्रस्तुत भी की इसी समय के दौरान अलग अलग जिलों से मुझे कई बार निमंत्रण आते कि डॉक्टर हम बर्ड वॉचिंग के लिए जा रहे कृपया करके आइए मैंने यह सब देखा और एक चीज लक्ष्य की जो फोटोग्राफ्स थे लोगों ने तकलीफ से खींचे थे कष्ट किया था प्रयास किया था किंतु लोग उनको बहुत ललक होकर या ध्यान से या देर तक देखते नहीं थे इससे क्या होता था कि मैं सोच में पड़ जाता कि लोग देखते तो हैं नहीं इनको जो खींच रहा है जो तैयार कर रहा है वो कितने उत्साह से कितने प्रयास से कई बार कष्ट पाकर कर रहा है किंतु लोग ज्यादा नहीं देखते हाँ हाँ बहुत अच्छा है वेरी गुड वेरी गुड इससे ज्यादा दूर कोई जाता नहीं था फोटोग्राफ जो खींचता था वो इसके बारे में अपने सारे कष्टों का वर्णन करता था कि साहब मैंने ऐसे खींचा और मैंने वैसे खींचा उसके सारे परिश्रम पे पानी फिर जाता और चिड़ियाओं के प्रति कोई कुछ जानता ही नहीं मैंने सोचा एक ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि चिड़ियाओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े ये एक शेख चिल्ली जैसा प्रयास था आखिर क्यों चिड़िया ही क्यों और भी तो जानवर है चिड़िया ही क्यों मैं जब अपने मित्र से बात करता वो बहुत ही उत्साह से बोलता कि मैंने आज वो चिड़िया देखी मैंने आज वो चिड़िया देखी ये देखो ये चिड़िया ऐसी है और लोग चर्चा करते भाई एसली प्लीसमैन चिड़ियाओं की फोटो खींचता है उससे परे उससे आगे लोगों को कोई मतलब नहीं था कोई कोई इक्का दुक्का कुछ ज्यादा चिड़ियाओं के संबंध में बोलना चाहता तो यहां बोलता आपको पता है सलीम अली यहां आए थे सलीम अली डॉक्टर सलीम अली यहाँ आए थे डॉक्टर सलीम अली बताना पड़ता कि डॉक्टर सलीम अली एक बहुत महान भारत के पक्षी विद्वान पक्षी के विद्वान वैज्ञानिक थे अंग्रेजी में जिसे कहते हैं और मैं समानत रूप से लगातार समानांतर रूप से मैं चित्रकारी कर रहा था और माउंट आबू को माउंट आबू की सुंदरता को माउंट आबू के गौरव को बड़े बड़े कैनवास पे उतार रहा था और बड़े बड़े कला की दीर्घाओं में मैं अपनी प्रदर्शनी लगा रहा था और वागवा बटोर रहा था किंतु तो मैं ये सोचता था कि कला किसके लिए अगर कला कला के लिए है तो निरर्थक है कला समाज के लिए किसी के लिए लाभदायक होनी चाहिए तो उससे जो भी पैसा आता वो मैंने किसी न किसी संस्था को दे देता फिर भी मेरा मन नहीं बढ़ रहा था मैंने कहा माउंट आबू के लिए कुछ सार्थक काम होना चाहिए माउंट आबू के पर्यावरण के लिए कोई सार्थक काम होना और इस सार्थकता का इसलिए आग्रह था कि 10 वर्ष तक हमने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित कराने के लिए बहुत जद्दोजहद की अपनी जान हाथी लिपि लेके चले थे और वो हो गया था तो अब यह उत्साह था कि हम आगे बढ़ें और माउंट आबू का जो वनस्पति है माउंट आबू का जो वन्य जीव है उसके बारे में विश्व को बताएं लोगों को बताएं पर्यटक को बताएं और वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि नहीं हमें ये अमूल्य अतुल्य अद्भुत वनस्पति वन्य जीव बचाना है इसी के लिए मैंने फिर चिड़ियाओं के बारे में सोचा और चिड़ियाओं को बनाने का कार्यक्रम बनाया अब चर्चा यह होती है कि इसके पीछे क्या प्रयास गए? एकदम तो बना सकते नहीं। क्योंकि चिड़िया को बनाना हैं तो आपको या तो चिड़िया आपके सामने हो या फिर चिड़िया के चित्र सामने हो अगर यह सामग्री मिल भी जाए तो अब यह ठीक करना था कि चिड़िया का आकार प्रकार क्या हो और उसके साथ जिस कैनवास पर उसको उकेरा जाएगा जिसपे उसके सुंदर चित्र बनाए जाएंगे उसका आकार प्रकार कितना बड़ा होगा। इस द्वंदात्मक स्थिति से निपटने के लिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई चित्रकारों से ईमेल से संपर्क किया जो बहुत महानतम चित्रकार हैं। प्रश्न यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारों से क्यों इसलिए कि मैंने भारत में कई चित्रकारों तक पहुंचा कई साइट देखे किंतु मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं जो कि केवल मात्र पक्षियों के चित्र बनाता हो एक सुनर है वो कंवों के बहुत सुंदर चित्र बनाते फिर मैंने देखा भारत में जैसे कांगड़ा शैली है जैसे किशनगढ़ शैली है कोटा बूंदी शैली है चित्तौड़ शैली है ऐसी कई शैलियां हैं जिनमें अधिकतर मोह या तोता या एक दो और पक्षी को लिया जाता है किंतु वृहत रूप से बहुत सारे पक्षियों का एक साथ चित्र बनाना या अलग अलग एक ही समय में चित्र बनाना मुझे लगा मैं भूल हो सकता हूं क्षमा याचना के साथ कि अभी तक मुझे वो सूचना न मिली हो किंतु अभी तक जो मेरी खोज थी उसके अंदर यह था कि इतने वृहत रूप में भारत में बहुत कमने ही चित्र बनाए होंगे नहीं बनाए होंगे विदेश में विदेश में इतने सारे चित्रकार मिले इतने सारे उन्होंने सारा जीवन पक्षियों के चित्र बनाने में लगा दिया जैसे जॉन जेम्स ऑडबॉर्न यूएसए के उन्होंने तो उत्तरी अमेरिका के सारे पक्षियों के चित्र बना दिए इसी तरह से जो बहुत सारे यूरोप के भी चित्रकार थे जैसे क्लॉड मोना विंसेंट वॉन गॉग विंसलो होमर थोमस कोल पॉल सिजान हेनरी रूसो जॉर्ज ओ वगैरा वगैरा वगैरा इन सब ने बहुत सारे चित्र बनाए और कईयों ने तो केवल जैसे बताया मैंने प्रारंभ में जॉन जेम्स ऑडमन उसने तो केवल पक्षियों के ही चित्र बनाए हुए इन सबसे ऊर्जा लेकर प्रोत्साहन लेकर कुछ एक से ईमेल पे कर मार्गदर्शन लिया क्योंकि मैंने देखा था कि जो फोटोग्राफ थे उनको बड़ा करने में लोग बड़े उत्सुक थे अर्थात उनको एनलाज करने में बड़े उत्सुक थे फलस्वरूप उसकी जो खूबसूरती थी उसकी जो नाजुकता थी उसकी जो कोमलता थी उसका जो सौंदर्य था उसका जो अपूर्व आकर्षण था वो खत्म हो जाता तो जब इन कलाकारों से बात की तो कईयों ने मुझे ये सलाह दी कि आप चिड़िया का आकार प्रकार वही रखिए जो उस चिड़िया का है और एक बड़ा ही अच्छा संदेश दिया अगर 10-12 सेंटीमीटर की चिड़िया है तो 24 से बाई 18 इंच का एक कैनवास लीजिए 15-20-25 की हो तो 24 और 20 इंच का लीजिए उससे बड़ी हो पच्चीस तीस पैंतीस तो उसके लिए डेढ़ बाई दो बाई ढाई का कैनवास लीजिए उससे भी बड़ी हो क्योंकि माउंट आबू में जो सबसे बड़ी चिड़िया है वो है लिटिल एगर्ट कैसा विरोधाभास, नाम है लिटिल और सबसे बड़ी है अस्सी सेंटीमीटर अस्सी सेंटीमीटर की चिड़िया है और उसको कहते हैं लिटिल तो लिटिल एगर्ट तो इसके लिए उन्होंने कहा कि तीन फुट का कैनवास लीजिए अब जब आकार प्रकार निश्चित हो गए और कैनवास के भी आकार प्रकार निश्चित हो गए तो मैं अपने कुंजी अपने रंग अपने इजल सबको लेके अब लग गया किंतु यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे तीन वर्ष लग गए और इस तीन वर्ष के बाद मैंने कमर कसली की अब तो मुझे समाप्त कर रही है मैं वर्षों से पेंटिंग कर रहा हूं और बहुत पैसा ला रहा हूं किंतु मुझ पे अभी यह हिम्मत नहीं थी कि इनके इनकी जो कुशलता चाहिए इनको बनाने के लिए सूक्ष्मता से इनके सौंदर्य को उड़ने के लिए इनकी चपलता को इनकी चंचलता को वो सब उन्ने के लिए क्या मेरे पास क्षमता है अभी भी जो देखेगा मेरे चित्रों को वो ये महसूस करेगा कि जो प्रथम का चित्र था उसमें लड़खड़ाहट थी कलाकार लड़खड़ा रहा था उसके ब्रश को पकड़ने में हिम्मत नहीं थी ठोसपना नहीं था उसके बाद आस्ते आस्ते दक्षताए और मैं आज कह सकता हूं कि स्कूलों में कॉलेजों में हर बच्चे को अगर चित्रकला सिखानी है तो पहले सुंदर सुंदर चिड़िया बनाना सिखाइए उससे कुशलता में तीव्र गति से और विस्तार से और सूक्ष्मता से प्रगति होती है ये बहुत जरूरी है चिड़ियाओं को लेने का चिड़िया क्यों जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चिड़ियाओं के साथ आपका जो रूबरू हुआ है जो बातें हुई है जिस तरह से आप चिड़ियाओं के चित्र बनाने के लिए जो प्रेरणा प्रेरणा आपको मिला लोगों से तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जैसे कि शुरुआत में हमने बात की थी कि चिड़िया ही क्यों इसी विषय पर आप आगे बोलने वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि आप आगे बोलने से पहले अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर समय की मांग इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा माउंट आबू से जुड़ हुए आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और चिड़ियाओं पर बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और चिड़ियाओं के साथ साथ चित्रकारी की बातें डॉक्टर शर्मा जी जोड़ते जा रहे हैं की किस तरह से उनको प्रेरणा मिली और उसमें जो जो खूबसूरती की बात हो रही थी और उसकी जो फोटोज जो है चिड़ियाओं के बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनको एनलायरमेंट वाली जो बातें सामने आई थी उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने अपने शब्दों में ही कहा कि पहले चित्र बनाने में थोड़ा सा चिड़ियाओं को बनाने में बहुत दिक्कतें हुई लेकिन आज बहुत ही अच्छी तरह से वो बनाते हैं इनकी काफ़ी पेंटिंग्स देश विदेश में सब जगह जो है पॉपुलर है अरुण शर्मा जी का तो हम कभी उनके चित्रकारी पर भी बात करेंगे लेकिन आज हम लोग चिड़िया पर बात कर रहे हैं और चिड़िया ही क्यों इस विषय पर अब अरुण शर्मा जी बताएंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार ब्रेक के बाद उनका स्वागत है नमस्कार जी चिड़िया ही क्यों किंतु आगे बढ़ने के पहले एक बड़ी रोचक बात होती है वो हमें स्पष्ट कर लेनी चाहिए जी। कौन सा पशु है जिसे हम पक्षी कहेंगे तो मुझे किसी ने कहा सर जो उड़ता है तो मेरे हवाजहाज भी उड़ता है मच्छर भी उड़ता है चमका दड़ भी उड़ता है तो दूसरे बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर जो अंडे देता है, तो मैंने कहा कछुआ भी अंडे देता है मगर भी अंडे देता है सांप भी अंडे देता है मच्छर भी अंडे देता है तीसरा नहीं नहीं सर जिसके चोच होती है तो हमने कहा प्लेटिपस जो स्तनपाई जानवर है उसकी भी चोच होती है तो अब हमें यह ठीक करना होगा हम कौन से पशु की बात कर रहे हैं जो पक्षी होता है जो चिड़िया होता है तो यहां एक गीत के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि चिड़िया आप किसे कह सकते हैं चिड़िया आप किसे कह सकते हैं और आपने देखा होगा कि विज्ञान जगत में चिड़िया की एक ही पहचान है कौन सी पहचान है चिड़िया की पहचान है फेदर पर पंख उड़ना नहीं पंख जिस पक्षी जिस पशु के पंख हैं वो चिड़िया है चाहे वो शत्रुमुर्ग हो उड़ता नहीं है मुर्गी हो बहुत ऊपर नहीं उड़ती है डोडो जो मर चुका है विलुप्त हो चुका है धरती के चेहरे से गायब हो चुका है उसके तो इसको हमें बताने के लिए कि पंख जो है पर जो है फैदर जो है चिड़िया के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने बच्चों के लिए गीत तैयार किया है पंखों से पाखी की है पहचान पंखों से पाखी की है उड़ान पंखों से पाखी की है पहचान पंखों से पाखी की है उड़ान पंखों से पाखी की शान पंखों में पाखी की जान पाकि कहेगा पाकि पंखों से पाकी की है पहचान पंखों से पाकी की है उड़ान उड़ जाए जब भी चाहे दूर गगन की ओ मौसम की खबरे लेकर आए जब भी ये छेड़े तान जाए जब भी ये चाहे दूर गन की ओ मौसम की खबरे लेकर आए जब भी ये छेड़े तार की कहे पाखी पाकि पंखों से पाखी की है उड़ान पंखों से पाखी की है पहचान जीवन सजाए जंगल बनाए खेतों खुले नहाय नाचे गाए खुशियाँ पैलाए सुने में भर दे प्राण जीवन सजाए जंगल बनाए ये तू फुले लहा गाए खुशियाँ पैलाए सुने में भर दे प्राण, पाखी कहे ये गान पाखी कहे ये गान से पाखी की है पहचान पंखों से पाकी की है कुरान पंखों से पाखी किसान पंखों में पाकी की जान पाकी कहे ये गान पाकी कहे ये गान पाकी कहे गान कहे पाखी कहेगा से की है पहचान पंखों से से पाखी पाखी की की है पंक, से की है उड़ान पंख पहचान जब हम ये जान गए वो पशु जिसके पंख होते हैं वो पशु जिसके पंख होते हैं वो पाखी होता है जब हम जान गए कि पाखी क्या होता है आइए उसके बारे में थोड़ा और कुछ जान एक कमाल की बात है कि पाखी की हड्डियां खोखली होती हैं उसको बोलते हैं न्यूमेटिक पोन्स आप समझ गए होंगे खोखली क्यों होती है हल्कापन के लिए अगर वजन लेके उड़ेगा तो उसको और ताकत चाहिए इसी तरह से एक बड़ी रोचक बात है पक्षियों के पाचन संत में पाचन तंत्र में गैस्ट्रोलिट मतलब उनके एक उपकरण होता है गिजर्ड, गिजर्ड के अंदर कंकड़ होते हैं इसको गैस्ट्रोलिथ बोलते हैं ये गैस्ट्रोलिथ क्या करते हैं? ठीक जैसे आपके आटे की चक्की है एकदम वैसे ही ये कंकड़ भी जो दाना चुपते हैं उसको पीस देते हैं ये नहीं कि सभी दाने पीस जाते हैं कई दाने साबुती निकल जाते हैं उनके मल में उनकी बीट में तो बात कर रहे हैं कि वो पीसते हैं ये खूबी केवल केवल पक्षियों में होती है इसी तरह से पक्षी आपने देखा होगा घोंसला बनाता है और घोंसलों में वो अंडे देता ही नहीं है सेता भी है और जो पशु हैं, वो अंडे देते हैं सेते नहीं है उस पर बैठकर किंतु ये जो है पशु जिसे हम पक्षी कहते हैं जिसके पर होते हैं जिसके पंख होते हैं वो अंडे सीता है और इसके साथ साथ इसकी जो ऊर्जा पैदा करने की ताकत मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा ही शक्तिशाली होता है क्योंकि हवाई जहाज की तरह से भारी भरकम मजबूत गाड़ियों की तरह से जैसे बीएमडब्ल्यू जैसे ऑडी जैसे मर्सिडीज़ उनका विज्ञापन आता है ना चार सेकंड में सौ किलोमीटर ऊर्जा खड़ी करने के लिए इसको बहुत ताकत होती है और इसके लिए इसके पास चार चैम्बर का मनुष्य की तरह से हृदय होता है और जैसे किसी ने बताया था कि चोच होती है किंतु उस चोच की विशेषता ये होती है कि वो चोच उस जबड़े से जुड़ती है जिसमें दांत नहीं होते हैं इसीलिए इनके पाचन तंत्र में गिजर्ड होता है और उस गिजर्ड में कंकड़ होते हैं और वो कंकड़ उन दानों को पीसते हैं बचाने के लिए जो कि पक्षी चुनता है और ये पक्षी कहाँ से आए हैं ये पशु जिसे हम पक्षी कह रहे हैं वो कहाँ से आया है ये पशु जिसे हम चिड़िया कह रहे हैं आपको जान के बड़ा रोचक लगेगा ये पशु अर्थात पक्षी अर्थात चिड़िया डायनोसरस के वंशज हैं इनके आदि जो थे वो डायनोसरस थे अब पक्षी ही क्यों बात वही आके पक्षी ही इतने सारे गाने गा दिए डॉक्टर शर्मा ने अपना गीत भी सुना दिया ये सब कर दिया आपको बहुत बहुत आभार किया आप मुझे अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं पक्षी ही क्यों आइए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे समय पे ले जाता हूं जहां बहुत ही सशक्त आपको उदाहरण मिलेगा उन्नीस सौ सत्तानवे विश्व के 10 महानतम नेताओं में से एक थे माऊ जेदो अर्था मऊ मऊ बहुत महान नेता थे अपने देश के जिन्होंने चीन को वो रूप दिया जो आज रूप हमको दिख रहा है उनके पास शिकायत आई कि अनाज पर्याप्त नहीं है बड़ी मुश्किल हो रही है धान नहीं है उन्होंने अपने वैज्ञानिक से पूछा ये क्या चल रहा है हमारे देश में अनाज क्यों नहीं है बोला था चिड़िया खा जाती हैं। बस क्या था माओजे तुमने आव देखा ना ताव पूरे देश में ऐलान कर दिया चिड़ियाओं को खत्म कर दो कमजोर सी बिचारी भी बस बेरहमी से निर्दयता से क्रूरता से अगर इसके आप YouTube पे देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मिथली आ जाएगी यार इतना बड़ा आदमी इतना समझदार आदमी इतना महानतम नेता ऐसी बेवकूफी कर रहा है हत्या कर रहा है और इसके अंदर कुछ महीनों के अंदर तीन से चार अरब चिड़ियां मार दी गई और उस पर तुर्रा ये कि जिसने जितनी ज्यादा मारी उसको राष्ट्र पुरस्कृत किया सम्मानित किया और जिसने कम मारी उसकी उपेक्षा हुई उसकी अवेलना हुई उसकी बेजती हुई टिटकारिया हुई उसके साथ ठीक है चिड़िया से मार दी गई अगले वर्ष क्या हुआ 1958, फिफ्टी एट नाइनटीन चीन में अकाल पड़ गया अब माऊ तुमने सारे वैज्ञानिक को देश के और विदेश के सबको बुलाया भैया ये क्या हो गया अब तो चिड़ियां भी नहीं है तो अकाल पड़ गया कम नहीं अनाज कम नहीं हुआ अकाल पड़ गया तो बताया गया चिड़िया नहीं है पक्षी नहीं है पर क्या सबने कहा था चिड़िया मार दो हमने मरवा दी बोला जनाब तो की चिड़िया उन सबको नष्ट करती है जो अनाज को नष्ट करते हैं जैसे चूहे जैसे टिड्डे जैसे और बाद बाद के कीट अब जाके उस महंतम नेता को एक सरल सी बात समझ में आई कि नहीं अब तो महानतम कदम यही होगा कि चिड़ियाओं को वापस लाओ और लंबी कहानी को छोटी करने के लिए यह बताना पर्याप्त है कि उन्होंने उस समय यूएसएसआर से और देशों से लंबे अरसे तक चिड़िया आयात की इंपोर्ट की और उसके बाद चीन में कभी किसी ने चिड़िया नहीं मारी ये बात हमें सबको सीखनी चाहिए और विशेषकर माउंट आगू के लिए कि हमें यहाँ माउंट आगू में चिड़ियाओं को संभालना चाहिए आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हाल में मैं पंजाब और हरियाणा के दौरे पे गया था उस प्रवास में मैं एक गांव में गया या कस्बे में गया जिसका नाम है कनीना वो कहते हैं बिना कनीना के क्या जीना खाली ये बात नहीं थी खास वहां की खास बात क्या थी कि पूरा कनीना रोज सुबह और शाम अपनी छतों पर बेनागा चिड़ियाओं को दाना डालता था आज रेडियो मधुबन के माध्यम से मैं करबद्ध कर सभी लोगों को जो श्रोतागण हैं और विशेषकर माउंट आबू के लोग उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी छत पर अपने वराने में रोज सुबह और शाम पक्षियों के लिए दाना डालें क्यों एक तो मैंने बता दिया आपको कि माओजे जैसा महानतम नेता के ने टेक दिया खाली, खाली ये नहीं खाली ये नहीं और भी बहुत जरूरी बात है क्या बात है चिड़िया वो है जैसे हमने गीत में बताया था कि जंगल बनाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल नहीं बनाया, है। नहीं नहीं बनाया है। हमने बिगाड़ने में पूरा का पूरा योगदान दिया है मैं किसी का नाम नहीं गनाना चाहता किंतु तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने सबसे अधिक मकान जिन्होंने सबसे अधिक दुकान जिन्होंने सबसे अधिक चट्टाने फोड़ी जिन्होंने सबसे अधिक पेड़ काढ़े सबने इसको बर्बाद किया है। इसको बनाने में किसका हाथ था चिड़ियाओं का कैसे इनके परागन से परागन मतलब पॉलिनेशन पॉलिनेशन मतलब पराग को, को बीज एक जगह से दूसरी जगह पटक देना फेंक देना बिखेर देना बिखेर देना इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्शन अर्थात बीज परीक्षा यही नहीं, नहीं। चिड़ियाएं और भी कुछ करती हैं ये थोड़ा सा जटिल है समझाने में मैं प्रयास करूंगा आप लोग थोड़ा और मुझे बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा सा और करीब आ जाइए अपने रेडियो के इस बात को सुनने के लिए समझने के लिए के मैं क्या कह रहा हूं म्यूटेशन स्थिति भेद म्यूटेशन चिड़िया स्थिति भेद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे क्या है जो नया वनस्पति होती है नया पेड़ होता है नया अनाज होता है उसकी गुणवत्ता कई गुनी बढ़ जाती है आप जहाँ देखेंगे जहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जहाँ पे भात भात की अच्छी अच्छी चिड़ियाँ हैं उनकी तादाद भी बहुत अच्छी है वहाँ देखेंगे कि वहाँ का अनाज वहाँ के फल और देशों से और जगहों से धरती पर ज्यादा उत्कृष्ट हैं और गुणवत्ता है ज्यादा स्वादिष्ट है ज्यादा रसीले हैं क्योंकि चिड़ियाओं के कारण क्योंकि वो बीज वो दाना जो उनके गिजड़ में अर्थात उनकी चक्की में पूरा नहीं पिसता है और उसके कारण वो पूरा का पूरा साबुत निकल जाता है मल में, किंतु उस निकलने की यात्रा में वो उनकी आंतों से गुजरता है और उन आंतों में रसायन होते हैं रसाव होते हैं हॉर्मोन्स होते हैं जो उन पे अपना क्रिया करते हैं और उन क्रियाओं से उन दानों का बीजों का गुण बदल जाता है और यही नहीं चिड़ियाओं की जो बीट होती है जो त्यागते हैं मल उसके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है उस बहुत ज्यादा यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा यूरिया होता है प्राकृतिक जिससे खाद के लिए वो बहुत ही उत्तम होता है गुवाना बर्ड होती है अर्थात गुवाना चिड़िया होती है बहामाज में और वेस्ट इंडीज में उन देशों में आप देखिए उसमें जो यूरिया होता है उसका इस्तेमाल के लोग करते हैं और उनके फलों की गुणवत्ता देखिए वेस्ट इंडीज के बहमास के केले पूरे यूरोप में है ना अपनी शान रखते हैं ऐसे फल ऐसी वनस्पति क्योंकि वो कैसे बनी है उस गुणवत्ता से बनी है और समझ लीजिए आपको ये पसंद नहीं आया अरे यार क्या बात करते हो बीज गिर दिए ये गिर दिया मल कर दिया अरे आपको सीधा सीधा आपके लिए पक्षी काम करते हैं कैसे आप यह तो मानेंगे भले ही मैं हूं चाहे मेरे मित्र रमेश भाई हूं हम भले ही ना खाते हो पशु पक्षी किंतु पृथ्वी का नब्बे प्रतिशत से भी ज्यादा है एक वर्ग है जो मांसाहारी है और वो रोज अरबों मुर्गिया काटता है खाता है अरबों अंडे खाता है आपके पोषण के लिए आपकी शुदा के लिए ये अपनी बलि दे देते हैं तो आपको ये मानना होगा जानना होगा चिड़ियां है। चिड़ियां बहुत अद्भुत होती हैं। खाली यही नहीं खाली यही नहीं। आपने पेड़ उगा भी लिया किंतु चिड़िया रुकती नहीं है चिड़िया आपके जीवन में आपके कदम से कदम लेकर चलती है आप वहां जहां सन्नाटा होता है वहां भी चिड़िया मिल जाती है इससे क्या निकलता है इससे हमारे भावनाएं निकलती हैं इससे हमारी कला निकलती है इससे हमारा साहित्य निकलता है आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी साहित्य में ओट टू नाइट एंगल कितने कवियों ने को संबोधित किया है और जो मुहावरे हैं हिंदी में भी अंग्रेजी में भी कितने मुहावरे हैं बर्ड डज नॉट सिंग बिकॉज इट है इट सिंगिकॉन्ग दर्ली वर्ल्ड कैच इज दर्ड इन इज बर्ड टू इन द बुश बर्डर फ्लॉक टूगेदर a bird never flew on one wing god loved the birds and invented trees man loves the bird and invented cages a fine cage won't feed the bird every bird loves to hear himself sing one solo doesn't make a summer no matter how high a bird flies it has to come down for water it is not only fine feathers that make a fine bird a sparrow in hand is worth लार्क और पता नहीं कितनी कितनी बातें हैं मुहावरे हैं में इसने हमारी भाषा हमारा को भी बहुत ही संश्लिष्ट किया है समृद्ध किया है इसलिए ये सब सोचकर रमेश भाई मैंने सोचा अब चित्र बना ही नीत जाए और मैं इस आनंद कर में लग गया मानता हूं रातों जगना पड़ा बेहद परिश्रम हुआ कई बार थक जाता था इसके बावजूद भी मैंने छोड़ा नहीं और करते करते करते मैंने 146 सौ 146 प्रकार की चिड़ियां आप ये पूछेंगे यार ये तो से लिया है? तो इसलिए एक थोड़ा सा मैं और समय लूंगा। जी। और वो समय समय वो ये है कि 1875 से 1877 कैप्टन ने सबसे पहले माउंट की चिड़ियाओं पे लिखा था उसके पहले भी डॉक्टर जॉर्ज किंग ने अठारह में कुछ कहा था किंतु उसको विस्तार रूप से किया और हमारे देश के हमारे देश की शान डॉक्टर सलीम अली जिनके नाम से माउंट आबू में एक क्षेत्र है इसका नाम है सलीम अली पॉइंट मैं तो कहूंगा कि हर व्यक्ति वहां जाए दाना डाले और आस्ते आस्ते आदत डाले चिड़ियाओं से मिलने का ये थे डॉक्टर सलीम अली नाइनटीन उसके बाद हमारे कुछ योग्य वैज्ञानिकों ने भी बहुत प्रयास किया है वो लोग माउंट आबू आए हैं देखिए देवरशि और विनाथ हाल में मेरे मित्र डॉक्टर मेहरा और उनकी पत्नी भी इन सब ने माउंट आबू को बहुत समृद्ध किया है इस ज्ञान से कि माउंट आबू की चिड़ियां कितनी खूबसूरत हैं कितनी पारी हैं उनकी कितनी, कितनी सुंदर सुंदर दुनिया हैं आवाजें हैं गीत हैं संगीत है तो मैंने उन 146 प्रजातियों में से जो बहुत ही खूबसूरत इक्कीस थी मैंने इक्कीस के अंदवास अब क्या हुआ उत्साह बहुत तेज बढ़ रहा था सब्र नहीं हो रहा था कि मैं अपने विचारों के साथ घर घर जाऊं, हर होटल जाऊं, हर संस्था में जाऊं और बताऊं। क्या किया मैंने मेरे एक एक मित्र ने कहा जब इतनी चिड़ियाँ इकट्ठी करी ली हैं तो बंधु इनकी आवाज़ भी इकट्ठी करो। और आपको जान बड़ी खुशी होगी मैं पूरे विश्व में गया नेट से क्योंकि गुरु गुगल जो हैं वो कई बार बहुत सहायता करते हैं और यहाँ पर भी आए वो मेरी सहायता के लिए और करते करते कई हफ्तों की मेहनत के पश्चात मैंने पाया साइट शरद एक बहुत ही व्यक्ति जो बैंक के मैनेजर हैं वो पिछले 20 वर्ष से हिंदुस्तान की चिड़ियाओं की आवाज इकट्ठी कर रहे हैं देखिए कैसे कैसे सुंदर लोग हैं जो तो इतने सुंदर काम करते हैं जब उनको मैंने कहा कि साहब मुझे इन चिड़ियों की आवाज चाहिए तो वो गदगद हो गए उनके गले का जो आनंद था उनकी आवाज में जो आ रहा था उनका पहले आदमी आप जिन्होंने चिड़ियाओं की आवाज मांगी मैं तो पिछले बीस वर्ष से इन चिड़ियाओं की आवाजों को इकट्ठा कर रहा हूं मैं धन्य हो गया और उन्होंने कोई फिल्म लगाया नहीं जिन जिन चिड़ियाओं की आवाज मैंने मांगी मिल गई अब मेरे पास एक बहुत बड़ी योजना बन गई और उस योजना का नाम रमेश भाई मैंने कहा ग्रीन मुनिया जोन द बर्ड ऑफ माउंट और इसको मैंने एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन बना दिया जिससे कि मैं इन चित्रों को अलग अलग जगह ले जाऊंगा यही बात जो आपसे मैंने की है उनको चिड़ियाओं की आवाज़ के साथ सुनाऊंगा दिखाऊंगा बताऊंगा जताऊंगा और अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा किंतु तो बात यहां रुकी नहीं माउंट आबू के जो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं जो माउंट आबू की जमीन से बेहद प्यार करते हैं वो आगे आए डॉक्टर साहब एक काम करते हैं मैंने बोलो क्या काम करते हैं कि हम अपने होटलों के एक कोने में या मंजिल पर एक इलाका बना देते हैं जिसका नाम रहेगा ग्रीन मुनिया जोन और तो उसमें क्या होगा पूरा तो उसमें पाँच कमरे हों चाहे इक्कीस कमरे हों उस इलाके में उस कोने में उस मंजिल पर सारे कमरों के नंबर हटा दिए जाएंगे और कमरों को चिड़ियाओं का नाम दिया जाएगा जैसे कि हिला के चौथी मंजिल पर पाँच कमरे हैं तो उन पाँचों कमरों के पाँच चिड़ियाओं से नाम होंगे उन चिड़ियाओं के नाम के साथ साथ उनके कमरों के अंदर उन चिड़ियाओं के चित्र होंगे अर्थात मेरी पेंटिंग के कैनवास प्रिंट होंगे और इस चिड़िया का नाम होगा जैसे कि इंडियन ओरियल जैसे कि ग्रीन मुनिया जैसे कि ग्रेटर कोकुल जैसे कि किंग फिशर और उसमें जो कॉल बेल होगी उस कॉल में जो ध्वनि होगी वो इस चिड़िया का गीत होगा अर्थात उसकी आवाज होगी मुझे ये बात साझा करते हुए माउंट आबू के लोग और वो सब गुणी श्रोतागण जो दूर दराज तक जहाँ तक रेडियो मधुबन मधुबन को पहुँचाता है मधुबन के सौंदर्य को पहुँचाता है मधुबन के गीतों को मधुबन की ध्वनि को मधुबन की भावनाओं को पहुँचाता है वहाँ तक मेरे मित्रों मेरे प्रिय श्रोताओं मैं आपका बेहद आभारी हूँ कि आपने इतनी सब्र से इतनी शांति से मेरे आनंद को बांटा मेरे साथ और उसका श्रेय जाता है रमेश भाई को ये ऐसे मेरे मित्र हैं जो मुझे इतना स्नेह से प्रोत्साहित करते हैं कि मैं इनको ना करी नहीं सकता और फिर कहते क्या है मुझसे वही तो कहते हैं जो मेरे हृदय के बेहद करीब है टाबू माउंट आबू की बातें माउंट आबू के पर्यावरण की बातें माउंट आबू की वनस्पति की माउंट आबू के वन पशु की माउंट आबू के इतिहास की माउंट आबू के पुराण की माउंट आबू की प्रेम कथाएं दंत कथाएं परी कथा है वित्तांत माउंट आबू का पर्यटन तो आइए एक बार फिर अपन गुनगुना देने नमस्कार करने के पहले पंखों से पाकी की है पहचान पंखों से पाकी की है पाकिड़ान पंखों से, से पाकी की है पहचान पंखों से पाकी की है उड़ान पंखों से पाकी की पाकिसान पंखों में पाकी की जान कहे कहे ये गान। पाकी कहे ये गान गान पंखों से पाकी की है पहचान पंखों से पाकी की है उड़ान सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार साधुवाद नमस्कार शर्मा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताएं चिड़िया पर चिड़ियाओं के ऊपर चिड़िया की जो खास विशेषता है वो आपने बताया आशा करता हूं कि हमारे सभी लिसनर्स को भी चिड़ियाओं के बारे में इतनी सारी जानकारी और वो भी बहुत कम समय में आपने जो मेहनत किया है उसका पूरा जो मक्खन है आपने रेडियो के माध्यम से हम सभी को खिलाया है तो आप दिल से धन्यवाद के पात्र है तो मैं रेडियो मधुबन और पूरे लिसनर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए समय की मांग इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही और अरुण शर्मा को सुनने के बाद पक्षियों के प्रति आपका प्यार बड़ा होगा तो मैं चाहूंगा कि पक्षियों के लिए आज ही से आप अपने छत पर दाना जरूर डालें पानी जरूर रखें और उनकी देखरेख रेख है जरूर अपनी तरफ से जितना हो सके करिए और पक्षियों को जितना आप अपने आसपास रखेंगे उतना ही समृद्ध आप होंगे इसी विषय पर और भी बहुत सारी बातें हम अरुण शर्मा जी से आगे भी करेंगे और कहते हैं हवाओं में पंख फैलाए नीले नब से तय करते हैं जो अपनी दिशाएं हां पंची है वो चंचलता जिनकी नजरों से चल के इस पल यहां तो अगले पल वहां जो चहके हां पंची है वो सुबह सूरज के किरणों के धरती को छूने से पहले जो जग जाए हां पंची है वो दायरे में जो नहीं बंद दे पिंजरो में जो नहीं रहते अपनी सीमा जो स्वयं तय है करते अपनी सीमा जो स्वयं तय करते हाँ पंची है वो लक्ष्य जिनका अटल है रहता सारा जग जिन्हें अपना है लगता कहीं कोई फर्क नहीं है दिखता हा पंची है वो सीमाएं जिनके लिए नहीं बनी जिन्हें कहीं आने जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगता हाँ पंची है वो चेचहाट से जिनके संगीत सकानों में है बजता फिजा सुरमई सी है लगती हा पंची है वो मौसम में छेड़कानी करते तिनके चुन चुन अपना घोसला संजोते दिशाएं घूम घूम दाने चुनते हैं जो दिखते हा पंची है वो प्यारे प्यारे रंग रूपों से सजे जिनकी शोभा उनकी पंखो से ही बड़े हा पंची है वो हा पंची है वो तो श्रोताओं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप पंची की तरह आकाश को देखते हुए अपने सपनों को सजाते हुए खुश रहिए मस्त रहिए और पक्षियों का पंछियों का ध्यान रखें उनका ख्याल रखें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आर रमेश को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ और बातें पक्षियों पर अवश्य करेंगे आप जरूर सुनिएगा समय की मांग आप सुन रहे हैं रिव्यू मधुन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो पे बसेरा है पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है सुरमई उजाला है चंपईया